उपस्थित तारीभद्र पुरुषों मुनि विरिन्द पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान प्रिय ब्रह्मचारी आज विशेष रूप से आर्यो के लिए और आर्यो में से भी उन आर्यो के लिए जो अपनी वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके इतिहास

सही स्वरूप जानने के लिए इच्छुक रहते हैं या इच्छुक हैं क्योंकि जब हम किसी विचार का प्रचार किसी विचारधारा का प्रसार तभी कर सकते हैं जब हमें अपनी विचारधारा के बारे में यथार्थ रूप से उसका ज्ञान हो

और वो ज्ञान चाहे इतिहास के बारे में हो चाहे किसी ग्रंथ के बारे में हो किसी शास्त्र से संबंधित कोई ज्ञान हो पर ज्ञान तो होना अनिवार्य है तो आज हम सब आर्यों के लिए एक विशिष्ट दिन है जिसकी आज हमने सायकालीन यज्ञ में विशेष आहुतियां अग्निदेव को समर्पित कीं। विशेष आहुतियां दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ विशेष है

तो विशेष क्या है नव वर्ष का प्रारंभ अब इसमें आप संवत् क्योंकि वर्ष को संवत्सर भी कहते हैं तो नव संवत्सर नव वर्ष का प्रारंभ यूं तो हम हर बार नया वर्ष मनाते हैं हर बार नया संवत्सर प्रारंभ होता ही है ईसाई भी लोग मनाते हैं वो एक जनवरी से अपना नया वर्ष मनाते हैं

मुसलमान मुहर्रम से अपने नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं इसी तरह विदेशों में भी इस नव संवत्सर के संबंध में लगभग सभी लोग उनकी तिथियां उनकी तारीखें अलग अलग हो सकती हैं लेकिन लगभग इन्हीं दिनों में मनाते हैं तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं हम

कभी ना कभी पूरे विश्व के साथ हमारा सामंजस्य था हमारा ज्ञान का आदान प्रदान था क्योंकि बिना ज्ञान के आदान प्रदान के बिना दूसरे स्थान पर पहुंचे उनका ज्ञान और हमारा ज्ञान वहां तक पहुंचना संभव नहीं है तो ये नव संवत्सर का जो प्रारंभ है ये कब हुआ और इसे जाना किसने

तो जैसे कि हम सभी परिचित हैं कि ये सृष्टि जिसे पहले दो हजार चार हजार पांच हजार वर्ष पहले माना जाता था कि ये सृष्टि ज्यादा से ज्यादा पांच हजार वर्ष पुरानी होगी छह हजार वर्ष पुरानी होगी और अभी भी अभी भी बहुत सारे लोग इसी तरह की मान्यता रखते हैं कि ये सृष्टि पांच छह हजार वर्ष से पुरानी नहीं है लेकिन फिर इस विषय में वैज्ञानिकों ने कुछ अन्वेषण किए सृष्टि संबंधी कुछ पदार्थ उन्होंने इकट्ठे किए

जैसे पत्थर है या वृक्ष हैं या और इस तरह की चीजें हैं कि जिससे सृष्टि की आयु का ज्ञान उसका पता कराया जा सके या उसका पता किया जा सके कि सृष्टि का पदार्थ कितना पुराना हो सकता है तो ऐसा पता करते करते करते करते उन्होंने कहा कि ये सृष्टि लगभग चार अरब वर्ष पुरानी है लगभग पे लगभग चार अरब वर्ष ये सृष्टि पुरानी है न तो पांच वर्ष पुरानी है

ना छह हजार वर्ष पुरानी है कि जैसे कि लोग मानते हैं वो मानते हैं तो ठीक है मानते रहें पर उससे सत्य के इतिहास पर कोई अंतर नहीं आता जो वास्तविकता है वो तो वही रहेगी तो वैदिक दृष्टि से इस सृष्टि का समय जो है वो पूरा कितना है चार अरब नहीं पूरा पूरा, पूरा चार अरब बत्तीस करोड़।, करोड़।, करोड़ और हम रोज संकल्प पाठ पढ़ते है तो अब आज संकल्प पाठ भी बदला पार होगा ना

अब विक्रम संबद्ध बदली होगी तो आज लगभग एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार एक सौ अठारवा वर्ष अठारह आकर अठारह हो या उन्नीस हो मतलब इतने वर्ष सृष्टि को हो चुके और हम ऐसे ही गणना करते चले जा रहे तो ये गणना प्रारंभ कब से हुई ये गणना उस समय से प्रारंभ हुई जब

मनुष्यों में कोई बुद्धिमान मनुष्य थे उन्होंने ये विचार किया तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सृष्टि का प्रारंभ सीधे मनुष्य से नहीं हुआ क्योंकि मनुष्य सृष्टि का प्रारंभ तो है पर सृष्टि का आदि नहीं है सृष्टि का प्रारंभ दूसरे पदार्थों से हुआ यानी सृष्टि को बनने में भी बहुत समय लगा और बनते बनते जब

ईश्वर की दृष्टि में ये सृष्टि ये संसार ये पृथ्वी जब रहने लायक हो गई जब ये निश्चित हो गया ईश्वर की दृष्टि में कि अब इस पृथ्वी पर जीवन संभव है जीवन रह सकता है चेतना रह सकती है इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर के अपनी सुरक्षा अपना निर्वाह अपने साधन जुटा सकते हैं तो उसने सबसे पहले वो बहुत सारी चीजें बना दी वृक्ष है पेड़ पौधे है और

जो दूसरी चीज थी पशु पक्षी आदि पर कहते हैं कि सबसे अंत में मनुष्य की रचना की सबसे अंत में क्योंकि व्यवस्था मनुष्य को देना है पशु तो व्यवस्था कर नहीं सकता पशु व्यवस्था तो को समझ नहीं सकता कि व्यवस्था क्या होती है मनुष्य समझ सकता है व्यवस्था और अव्यवस्था को तो सबसे अंत में मनुष्य की रचना की और वो रचना आज भी हो रही है लेकिन अंतर इतना ही है कि पहले जो रचना की वो

मैथुनी सृष्टि के रूप में उसको कहा जाता है यानी जैसे आज स्थिति अलग है वो स्थिति पहले नहीं थी और उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई तो ऋषियों ने जब ये विचार किया जब उन्होंने आंखें खोली जब उनको थोड़ा होश आया तो देखा कि सूर्य क्या है सूर्य तो था और सूर्य

पहले से ही कुछ चला रहा होगा लेकिन मनुष्य के बिना उसकी गणना उसकी महत्ता उसकी महिमा कौन जाने क्योंकि मनुष्य ही इस बात को समझ सकता है तो जब उसने देखा कि सूर्य भी है फिर चंद्रमा भी है तो कहते हैं कि इसी दिन आज के दिन ही तिब्बत के ऊपर जिसमें हम सृष्टि का आरंभ मानते हैं आज के ही दिन चारो ऋषियों को अग्नि वायु आदित्य अंग्रा इन चारो ऋषियों के हृदय में

अपौर वाणी का संचार हुआ अपौर जान दिया गया अपौर का मतलब जिसे किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं किया गया तो अपौर से ज्ञान वो उन चार ऋषियों के हृदय में आया वो दिन आज का ही था तो उन बुद्धिमान मनुष्यों में से ये गणना की गई कि नया वर्ष किस तरह से हम इसका आरंभ करें और कैसे इसको नया माने

तो उन्होंने अनुमान लगाया कि आज या कुछ वर्षों बाद जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है इसका संबंध काल के साथ तो है पृथ्वी के साथ भी है चंद्रमा के साथ भी है तो इन सबका संबंध जोड़ करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला वेदों का अध्ययन करके कि ये जो आज का दिन है ये फाल्गुन चैत्र चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा

चैत्र यानी चैत्र हमारा वैदिक नाम नहीं है चैत्र जो आज हम कहते हैं चैत्र वैशाख ये मुझे लगता है कि वेद में सीधे सीधे इस तरह से शायद नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरे जो मास हैं, उनकी गणना की गई है जैसे मधु माधव आदि इस तरह से बारह मासों की गणना की गई है लेकिन ये फिर एक परंपरा इस से चालू हो गई तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा

दिन ये उन्होंने गणना की कि इस समय कौन सा महीना माना जाए मधु मास माना जाए बसंत ऋतु ऋतु तो क्या लक्षण है कौन सी ऋतु होती है और वेदों में के नाम तो आते हैं छह छतु के नाम आते हैं तो वेदों में ऋतु के भी नाम आते हैं महीनों के भी नाम आते हैं और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्रमा को देख करके अंदाजा लगाया तो इस तरह से सारा गणित लगा करके

और पृथ्वी और सूर्य की स्थिति क्या है जैसे कहते हैं रेखा का वासी विश्व रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाँप, हाँप कर वही भी अपनी मातृभूमि पर कर दे, कर कर, दे, कर देता है प्राण न्यावर ये था वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यावर तो आप देखिए ये ये जो था विश्वत रेखा ये विश्वत रेखा क्या इसी को भूमधरेखा कहा जाता है

यानी पृथ्वी के मध्य की रेखा बीच की रेखा जो है और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है विस्वत रेखा पर होता है तो कहते हैं कि किसी भी देश में चाहे वो कोई भी देश हो इस दिन दिन और रात सम रहते यानी बराबर रहते हैं ना तो दिन छोटा है ना रात बड़ी है ना रात छोटी है ना दिन बड़ा है दिन रात बराबर होते हैं

और इसका आयुर्वेद के साथ में, में मिलान करें तो समागना, समागा, सम दोषा समानिश्चातु मल्हा यानी उस शरीर को स्वस्थ माना जाता है कि जिसके दोष जो है वो सम हो बात पित कफ हो अगर कोई पित कुपित है बात कुपित है या

या जो बात कप अगर कुपित है उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं मान सकते वो व्यक्ति रोगों से पीड़ित रहेगा तो यह आज का दिन जो है हम सभी के मैं समझता हूं कि आज के दिन कम से कम कुछ घंटे बात पित और कम कप शायद सम अवस्था में होंगे पर हमें पता कैसे चले

बिना डॉक्टर को दिखाए बिना वैद हकीम को दिखाए तो कैसे पता लगेगा कि मेरे इस समय तीनों दो सम है लेकिन पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के अनुसार हम जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि तीनों दो सम हैं बात और कफ तो अब ये सूर्य और भूमि की पृथ्वी की जो स्थिति है अब विस्वतरेखा है तो विश्वत रेखा का मतलब भूमध रेखा यानी जैसे यूं माने जैसे इस तरह से पृथ्वी है और पृथ्वी पर बीच में

इस तरह की रेखा खींच दी जाए यानी पूरी तरह गोल नहीं है पृथ्वी नारंगी की तरह चपटी है ऐसा बताते देखिए तो आप तो देख सकते हैं पूरी पृथ्वी और वो कहते हैं नारंगी की तरह चपटी है वो तो वो उस पर भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की स्थिति होती है तो हर तरफ प्रकाश रहता है कोई भी कोई भी देश हो देश का कोई भी भाग हो यानी उत्तरी ध्रुप दक्षिणी ध्रुव पर भी आप मान लो तो वहां भी आज के दिन कम से कम प्रकाश रहता है

उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी तो उत्तरायण चल रहा है तो यानी विश्व रेखा में सूर्य हर बार आता है तो गर्मियों गर्मियों में यानी उत्तरायण का प्रारंभ कब होता है मतलब

बाईस दिसंबर से प्रारंभ होता है तो उत्तरायण का प्रारंभ यानी सूर्य विश्व रेखा से धीरे धीरे उत्तर की ओर चल पड़ा है अभी इस तरह से पूरा घूमते घूमते और फिर सर्दियों में दक्षिणायन की ओर शुरू हो जाएगा तो उत्तरायण और दक्षिणायन उत्तरायण और दक्षिणायन ये सूर्य इस तरह से जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो दिन

और रातें छोटी हो जाती तो ये ये दिन का जो प्रारंभ है कि दिन का बड़ा होना रात का छोटा होना तो इस तरह से सारी ये स्थिति देख करके ये नव वर्ष का जो प्रारंभ है या नव वर्ष जो है वो मनाते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया वो हमारे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और दूसरे ग्रह उन सबके साथ में जुड़ी हुई है मनोवैज्ञानिक है पूरी

ठीक तरह से तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैं कोई इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं ज्योतिष का पर यह है जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आपके सामने रखता हूं तो ये जो है इस तरह से नव वर्ष का प्रारंभ इसको मानते हैं और आज के दिन फिर कुछ विशेष घटनाएं भी घटी विशेष घटनाएं कुछ घटी जैसे रास तिलक रामचंद्री का रास तिलक बताते हैं आज के दिन ही हुआ था

और विक्रमादित्य ने शकर हु को इस देश से मार बघाया था तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन पर तो आज के दिन ही उनका राज्यभिषेक हुआ ये भी है और आर्य समाज की स्थापना के बारे में कुछ मतभेद है कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की थी कुछ कहते ना आज के दिन नहीं थी आज के दिन स्थापना नहीं थी थी। की नहीं थी, थी, थी आर्य समाज की चैत्र शुक्ल पंचमी पंचमी को आर्य समाज की स्थापना हुई थी

तो आज के दिन कई प्रकार की घटनाएं जो हैं, वो हमें स्मरण दिलाती हैं कि आज के दिन चारों ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और वहां से फिर ये वेदों की परंपरा निरंतर बढ़ती रही अवरुद्ध होती रही बढ़ती रही बीच में अवरुद्ध भी हुई फिर चल पड़ी फिर चल पड़ी स्वामी जी से पहले वेदों की परंपरा अवरुद्ध हो गई थी धारा रुक गई थी लेकिन स्वामी जी ने

धारा रुकी थी जो पानी वेद का जो अमृत बह रहा था उस उस पत्थर को हटा करके और फिर से धारा को प्रभावित कर दिया और ये आज हम तक पहुंच रही है तो इस प्रकार से इस अवसर पर हम ये विचार करें कि वेद जो है वो सबके हैं सबके लिए हैं और वेदों का ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है

क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति है अगर संस्कृत नहीं है तो संस्कृति भी नहीं है इसलिए अगर हम अपने देश की वैदिक संस्कृति से परंपराओं से रीति रिवाज से अपने देश की विचारधारा से हम जुड़ना चाहते हैं हम इसके संबंध में जानना चाहते हैं तो हमें ये संस्कृत भाषा का संपर्क करना ही होगा इसके साथ साथ हम ये भी घोषणा करते हैं किणवंतो विश्व मार्यम कि सारे विश्व को हम श्रेष्ठ बना दें

ये सारे विश्व को हम श्रेष्ठ बना तो नहीं सकते लेकिन फिर भी इसको अर्थवाद कहा जा सकता है यानी अधिकांश व्यक्तियों को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं अधिकांश व्यक्तियों को हम श्रेष्ठ उत्तम आचरणवान बना सकते हैं तो इसके लिए हम समाज में जहां भी रहते हैं आश्रम में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं अपने परिवार में रहते हैं हम ये ध्यान करें हम ये विचार करें कि हमारे

भाइयों में परस्पर बहनों में या पुत्र परिवार में कोई कलह क्लेश कोई असामंजस की भावना तो नहीं है हम उसको दूर करने का संकल्प लें और इस विचारधारा को हम फैलाएं कि वेद ही एक ऐसा ज्ञान है कि जो मनुष्य के लिए निष्पक्ष हो सकता है निष्पक्षता से मनुष्य उसका विचार कर सकता है और इसी उद्देश्य को लेकर के लेकर के स्वामी जी ने हमारी समाज की स्थापना

अप्रैल को की तो ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे मन में जो कलुष हैं जो अशुद्धियां हैं या जो गलत विचारधाराएं हैं उनका शालन होगा और हम से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे जैसे नया वर्ष है ना तो हमारे जीवन में भी नवीनता आनी चाहिए पर हमारा जीवन तो पुराना है और वर्ष नया लग गया है

तो इस तालमेल नहीं बैठेगा क्योंकि नया और पुराने के साथ तालमेल नहीं बैठता है जैसे गाय के नीचे बछड़ा ना लगाए भैंस का पड्ढा लगा दे भैंस का बच्चा गाय के नीचे लगा दे तो क्या होगा अनर्थ होगा तो इसी तरह ये नया पुराना जो है हम भी ये विचार करें कि हमारे जीवन में भी नमीनता आए हमारे विचारों में उज्जवलता आए साफ सुथरापन आए

हर दिन हमारा नया हो हर दिन हम नए बने हम ये ना सोचें कि हम अब इतने वर्ष के हो गए या हमारा उससे ये हो गया वो हो गया हर वर्ष और हर दिन ये पक्षी और ये सूर्य हमें ये शिक्षा देते रहते हैं कि नव वर्ष का प्रारंभ तो एक साल के बाद आता है लेकिन हर दिन सूर्य नया उगता है तरोताजा उगता है

और हम पुराने होकर के सड़े वासे रह जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि के साथ हमने कोई मित्रता नहीं निभाई सृष्टि का हर पदार्थ हर घटना हमारा गुरु है पर सीखने की हमारे पास एक बुद्धि एक आंख एक विवेक होना चाहिए कि हम हर घटना से हर शिक्षा से हर व्यवहार से अपने जीवन को नित्य प्रति नित्य प्रति नया बना सकते हैं क्योंकि जिसके जीवन में पुरानापन आ जाता है चाहे वो नौजवान हो

या हो या अधेड़ हो जिसके विचारों में पुरानापन आ गया है समझ लेना चाहिए कि अब वो मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा है मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे विचारों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है अच्छे विचारों का स्वस्थ विचारों का सुचिंतन का हमारे मन, मन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव आता है हम कोई संकल्प ले थोड़ा सा कि ठीक है मैं प्रसन्नचित अवस्था में हर कार्य करूंगा

एक छोटा सा संकल्प है अगर ये संकल्प ले लिया तो जब भी हम नाराज होंगे अपने से भी हम नाराज हो सकते हैं कई बार दूसरों से भी नाराज हो जाते हैं हमारी की बात नहीं बैठ पाती तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये थोड़ा सा विचार कर लें कि नहीं हमें अपना काम प्रसन्नता से करना चाहे वो पढ़ने का हो लिखने का हो बोलना, बोलने का हो किसी को पढ़ाने का हो किसी से बात करने का कोई भी काम हमारे

सामने आता है और काम तो हमारे सामने बहुत आते हैं सुबह जैसी हमारी चार बजे आंख खुलती है और रात के नौ साढ़े नौ बजे तक हमारी आंखें खुली रहती है। और हैं और लोग कह सकते हैं संध्या में तो आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं संध्या में भी हम चर्म की आंखें तो बंद कर लेते हैं पर भीतर की आंखें संसार ही देखती रहती है हम संसार का ही चिंतन करते रहते तो उपासना में भी तो हमारी भीतर की आंख संसार की आंख बंद हो और विवेक की आंख खुले

उस समय हम ईश्वर का ही ध्यान करें ईश्वर की ही उपासना करें ईश्वर के बारे में ही हम चिंतन करें ईश्वर के धन्यवादों का स्मरण करें कि उसने हमें क्या क्या दिया है उसने इतनी अच्छी सृष्टि दी है सृष्टि सुखी रखने के लिए दी है ना भगवान ने हमें इसलिए थोड़ी भेजा कि हम दुखी रहें दुखी होता है आदमी अपने गलत धारणाओं से गलत विचारों से नहीं तो कोई भी पदार्थ हमें सुख देने के लिए होता है

नहीं तो ब्याज ये घोषणा नहीं करते भोग अब वर्गार्थम दृश्यम वो कह देते भोग दुख भोग दुख, दुख, दुखार्थम भोग्यम ऐसा बोल लेते भोग दुखार्थम दृश्यम ये सृष्टि भोग और दुख के प्राप्ति के लिए है पर उनके जीवन में कल्पना थी उनके अंदर एक विचारधारा कि नहीं ये भोग के लिए भी है पर विवेक पूर्वक भोग के लिए और साथ ही विवेक पूर्वक मोक्ष की ओर अपना रास्ता तय करने के लिए भी है

केवल भोग में हम विवेक बनाए रखते हैं तो लेकिन भोग की शक्तियां हमारी क्षीण हो जाती हैं। भोग वाली सृष्टि निरंतर बदल रही है जवानी सदा जवानी नहीं रहती बच्चा सदा बच्चा नहीं रहता है प्रण सदा प्रण नहीं रहता है हर सृष्टि का पदार्थ हमारे जीवन में बदल रहा है इस बदलती हुई सृष्टि में उस नित्य का सहारा ले जो नहीं बदलता और वो कौन नहीं बदलता है हमारा आत्मा नहीं बदलता है परमात्मा नहीं बदलता है

तो इस बदलती हुई सृष्टि में अगर हम अपने ज्ञान को बदलते रहेंगे एक तो ज्ञान को सही रूप में बदलना कि जो जो जैसा है वैसा ही देख रहा है मेरे ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो रहा है आत्मा के नैमित्तिक ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है तो नैमित्तिक ज्ञान अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है तो हम नैमित्तिक ज्ञान में भी परिवर्तन करें तो अच्छा ज्ञान हमारा

बदलना चाहिए और बुरे जान जो हमारे बदल रहे हैं जिससे हम बदलते हैं उस उसको हम अपने अंदर से निकालें तो जैसे जैसे हमारे अंदर जान का विवेक उत्पन्न होगा वैसे वैसे हम अपने अपने साथ भी सुख से रह सकते हैं अपने साथ भी आदमी कई बार घृणा कर लेता है कि क्या शरीर है ये है वो है आग लिखा कितना सुंदर शरीर है मेरा कैसा है ये है हो की कल्पना करके आदमी दुखी होता रहता है

और हम दूसरे साथ भी सुखी रह सकते तो सारे सुख का मूल जो है वो शुद्ध ज्ञान है समझ पूर्वक ज्ञान है ऐसी स्थिति में आदमी किसी भी कठिन परिस्थिति को को विवेक पूर्वक आनंद में बना सकता है मानसिक दुख तो सर्वथा समाप्त कर सकता है शारीरिक दुख हम शायद सर्वथा समाप्त तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी औषधियां खाने के बाद भी

हमारे शरीर का रोग नहीं जाता कई बार हम परेशान रहते हैं लेकिन उस शारीरिक रोग से उत्पन्न होने वाला जो मानसिक क्लेश होता है जो दुख होता है शायद मैं समझता हूं कि उसके संबंध में हम बहुत कुछ विचार कर सकते हैं और हम उसमें सुख उत्पन्न कर सकते हैं तो इसी विषय के साथ अब इस विषय को यहीं पर विराम देता है और संध्या कौन करवाएंगे आपने तो अपने दिलीप जी संध्या करवाएंगे सब लोग यहीं बैठे रहेंगे सबको